सीमा आजाद की कहानी फातिमा इसे उनकी किताब औरत का सफर जेल से जेल तक से लिया गया है जिसे प्रकाशित किया है अगोरा प्रकाशन वाराणसी ने फातिमा का एक ही काम है दोनों हाथ सिर के पीछे बांधकर आसमान ताकना दिन में बादल गिनना और रात होते ही तारे वो बैरक में बंद नहीं होना चाहती बंद करने के लिए उसे कई लोग मिलकर पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं वो भागती है इस खेल में पहले उसे मजा आता है दौड़ाने वाले को भी फातिमा के जेल में रहने पर ये खेल लगभग हर रोज खेला जाता था बैरक बंद होने के समय तक इतना ही नहीं फातिमा अपना एक भी सामान जो कि एक प्लास्टिक का डिब्बा एक थाली एक मग और एक जोड़ी कपड़ा है बैरक के अंदर न रखकर बैरक के बाहर ही रखती है बैरक बंद होने पर भी कोई उसका सामान छू नहीं सकता उसकी उम्र पचास के आसपास है वो इलाहाबाद के कौशाम्बी की रहने वाली है शादी के बाद एक बेटी हुई और पति की मौत हो गयी थोड़ी बहुत जो खेती संपत्ति थी उसी से गुजारा होता रहा उसी खेत से पहले बेटी को पाला फिर उसके बड़े हिस्से को बेचकर बेटी की शादी की उसके बाद की कहानी किसी को नहीं पता इसके आगे की बात फातिमा भी नहीं बताती अजीब है कि उस पर अपने इकलौते दामाद की हत्या का आरोप है फातिमा से जब इसके बारे में पूछा तो कहती है जाई नास के, और चुप हो जाती है स्वभाव से वो काफी सीधी है और उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया बल्कि कुछ लोग तो उसका ही मजा लेकर उसे परेशान करते थे लेकिन उसने अपने दामाद की हत्या क्यों की इसे कोई नहीं समझ पाया उसकी टुकड़ा टुकड़ा बातों की कड़ियों को जोड़कर जो बात समझ में आई वो ये कि उसका दामाद उसकी बेटी को पीटता था तब भी जब वो मायके आती थी यानी माँ के सामने भी बेटी को पीटता था माँ जब बेटी का पक्ष लेती थी तो उस वक्त तो बेटी को माँ का ही सहारा चाहिए होता था लेकिन अगले दिन या दो तीन दिन बाद ही बेटी पति के साथ घर चली जाती थी ये भी समझ में आया कि दामाद चाहता था कि फातिमा दामाद को अपनी सारी संपत्ति सौंप दे लेकिन फातिमा ऐसा नहीं होने देती थी थोड़ा ही खेत बचा था जिससे उसका साल भर का गुजारा हो जा रहा था अब ये भी अगर वो उस नालायक दामाद को दे देगी तो खुद कहाँ जाएगी फातिमा उसकी मनचाही मुराद पूरी नहीं कर रही थी उसे इस बात की भी चुड़ थी और इस बात के लिए भी वो उसकी बेटी को पीटता था इसी मारपीट में एक दिन फातिमा ने घर में रखे किसी भारी औजार से दामाद पर वार कर दिया और वो वहीं गिरकर मर गया फातिमा रंगे हाथों पकड़ी गई थी उसे जेल भेज दिया गया वो बता नहीं पाती है कि उसके केस की पैरवी कौन कर रहा है कभी कभी बेटी अदालत में मिलने आ जाती है फातिमा जब से जेल में है तब से ऐसी ही है अपने में मगन गुम सुम न खाने का होश न पीने का केवल आसमान की ओर देखना ही उसका काम है उसकी इस आदत के कारण कुछ महिला कैदी उसे ज्योतिष भी मान बैठी हैं। वे उसके पास जाकर पूछती हैं, फातिमा हमार कुछ भला होए कि नहीं फातिमा कभी शर्मा कर भाग जाती है और कभी कुछ रहस्यमय सा बोल देती है जैसे बदरी चलत रहे तो सब ठीक है पूछने वाला अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर लेता है फातिमा कभी कभी केवल इंद्रावती से अपने घर परिवार के बारे में बती थी उनके ही माध्यम से मैं उसे थोड़ा बहुत जान सकी जब कौशाम्बी वाली कैदियों की अलग जेल बनी तो उसे बाकी कैदियों के साथ वहा भेज दिया गया वहां की सिपाही उसे आसमान ताकने देती होंगी कि नहीं बदली गिनने देती होंगी कि नहीं सभी को इस बात की चिंता है क्योंकि उसकी नियति तो शायद सारा जीवन जेल में ही रहना है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 सिक्स सेवन एट थ्री आरोप नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर कर भेजे यूट्यूब आरोप जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए वेबसाइट सहाकार रेडियो डॉट तो ऐसी ही प्रगतिशील कहानियों के साथ कहानियों का कारवा यू ही चलता रहेगा फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी जो शुक्ला को नमस्कार